ओति स्मृतिपुराल करूणा नमा तस्मै चैतगुहाश्वयातीत तस्मिदे नम चैतगुहाशयातीत तस्मदे नम इसमें भगवान शंकर तो में मन को कैसे के रखा जा सकता है केवल इसमें और आत्मा के जसार्थ स्वरूप के चिंतन के माध्यम से आत्मा साक्षात्कार कैसे उसी उपाय को मन में रखते हुए भी। भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से आत्मा को देख रहे हैं अब जो है हम लोग इंद्रियां कुछ नहीं है यहाँ फिर भी हम सोचते है मैं ये देखता हूं मैं सुनता हूँ मैं जानता हूँ मैं बोलता हूँ उपाधि को आश्रय करके बोलते हैं परंतु वास्तविक आत्मा में यह सब कुछ नहीं है आत्मा इंद्रियों से रही था तो देखेगा दि, दि, कहा हाँ। दूसरे के इंद्रियों तो शरीर इंद्रियमान बुद्धि एक संगात उसको सत्य प्रदान करते हैं तो लगता है कि उसी इस इसलिए मुझे न बंधन है, है ना मुक्ति है न अज्ञान है ना, ना अज्ञान है कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोगों ने इसका स्वामी जी हमारे पांच नंबर श्लोक हुए आ, आ, तो जो तो ये ये ये जो चीज को अच्छी तरह से से से समझना। जब कभी कभी भी भी मन में कोई भी कभी भी भी किसी किसी निमित्त कारण तुरंत सोचना है कहां पे है है पे पे हो रहा है। क्यों मुझे ऐसा विक्षित कर रहा है क्या संबंध है मेरा शास्त्र तो बोल रहे हैं कि मैं इंद्रिय से रही थी मन से रही तू प्राण से रही थी तो फिर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा क्यों ये जो, जो मैं सर्वत्र एक, एक जोड़ देते इसके कारण से अपने में कर्तित्व एवं अच्छा मानते हैं कर्तित्व भोक्तित्व का भाव और फिर जो है अपने को मतलब करता भोक्ता मानना में ब्राह्मण में पुरुष मा ये बुद्धिमान ये, ये सब जो है केवल एक, एक आरोप मात्र है इसमें कोई मतलब होता नहीं है क्योंकि शास्त्र ये दिखा रहे हैं कि आत्मा तो सर्वथा है किसी से मतलब संबंध ही नहीं है चक्षु नहीं है इसीलिए मैं देखू कहा तो दृष्टि कहां से हो कान नहीं है तो मैं सुनूंगा कहा से बानी नहीं है तो मैं बोल कैस सकता हूं मन नहीं है तो मनन कैसे करना है चिंतन कैसे करना है। कुछ नहीं ये सब बताती है और जो बाहरी हमारी मन को प्रक्रिया के जाता है उससे बचने के लिए, उससे के लिए के लिए उसे उठाने आत्मा अंतर्पात ये सब कहा गया है आत्मा को समझने के लिए धीरे धीरे जब बाहरी विषय से मन हट करके अंदर आएगा? मैं पामर से धार्मिक बने, धार्मिण बनने के बाद जब करते तो होता तो तो की की तो है तब संसार शास्त्र को दिखाता है की देखो आत्मा ये है उपाधि के माध्यम से तब तो उपाधि में क्रिया है देखना सुनना उठना बोलना ये सब परतु आत्मा की विद्यमान तो हो पाता है इसलिए आत्मा में भी नहीं दृष्टि की दृष्टि की दृष्टि की दृष्टा श्रुति की श्रोता ऐसा करके उपाधि के माध्यम से समझाया है परंतु मैं तो नष्टा हूँ न श्रोता हूँ न मानता हूँ नीजाता हूँ मैं तो कुछ ही नहीं क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं उपाधि इसको मन में रखते अभी सर्वथा अपने बैठाने के लिए प्राण नहीं है तो क्रिया कहाँ से होगा प्राण के बिना भी मेरा अस्तित्व तो तो नहीं हो तो के बिना भी मैं प्राण ही अमनाशुभ बताती है बाह्य अभ्यंतर के स्वयं प्रकाश मूर्ति रहित एक तो व्यापक तत्व है और जिसमें जन्म मृत्यु तो ज्वार कुछ भी नहीं है इसमें प्राण नहीं है मन नहीं है सदा सदा तो तो शुद्ध, शुद्ध, इस है तत्व ज्योतिष मेतन मे ज्योतिष प्रकाश प्रकाश मत किस लिए प्रकाश मैं अपने आप अपने अस्तित्व को समझता हूँ इस प्रकार से नित्य मुक्त शुद्ध जा चाहे चाहे चाहे मैं, हमेशा में हमेशा मैं हमेशा हमेशा ही ही बंधन मुक्ति दोनों दुष्ट में प्रयोग नहीं होता, मुक्त दुष्ट कोई तत्व नहीं है परिवर्तन नहीं है अविचारी जिसमें कोई भी थोड़ा सा भूख प्यास प्राण के, के धर्म है शोक मोह मन के धर्म है जन्म जरा मृत्यु शरीर शरीर धर्म है ये ये आया है है है जो शोक फिर शोक भूख और मन के धर्म हाँ, मेरे पास ये नहीं है। मुझे ये मिल जाए ये इस प्रकार मूत और फिर जन्म व्यक्ति शरीर के धर्म इसके साथ आत्मा काम करते तो बैठा आत्मा में यह नहीं क्योंकि मेरा शरीर नहीं है नजीव रसांद भी मेरा नहीं है इसलिए किसको होता है न आत्मा का कोई साथ है और न मन तो द्वारा उसका भी नहीं है फिर भी अद्भुत एक माया की माया। और सब ये मिले अंदर महिमाए सुख अभी कोई वो नहीं नहीं है से रहित रहूँ मैं सुनते इस प्रकार से, से, से, से, रश, रश, से जब किसी भी प्रकार का कोई क्रिया हुई नहीं, नहीं होना संभव नित्य विज्ञान रूपा से ज्ञान जो विज्ञान रूप हमेशा चेतन हूं मैं इसमें कोई शंका नहीं नित्य हूं मैं उस पर कचित रहा था परंतु इसमें किसी को जाना किसी को नहीं जाना ये में कहा से हो पाए ये मुझमे कही आक तो कल पलिए थे जातु वृत्ति जाक्षुष का रूप रंजना नित्य में दृष्टा नित्य या दृश्य ते जामानसी वृत्ति चाक्षुष का रूप रंजना नित्य में दृष्टा नित्य हिषा <laughs> है यहाँ पे कि जो आत्मा के अस्तित्व को समझाने के लिए वास्तविक तो कुछ भी, भी मन में नहीं है आए ये जो मन में होता है सारा क्रिया इसे बता जातु मनुष्य वृत्ति मन की जो मन संबंधित जो वृत्ति होती है मन में जो वृत्तियां उठते हैं सब तो हर जगह पे मॉडिफिकेशन ही मनोवृत्ति मन माने मन की वो एक प्रकार जो चिंता की धारा मन में चलता रहता है मन जब वो धारा आँख के माध्यम से कहा जाता है चाक शुष्का सबसे संबंधित वो क्या करता है मनोवृत्ति को रूप के प्रकाशक होता है रूप और अंजना रूप के द्वारा रंजित हो जाता है मनोवृत्ति चोख्य आंख के माध्यम से बाहर निकल के रूप के द्वारा रंजित हो जाता है रूप से कलर कलरफुल हो जाता है परंतु वो आत्मा की दृष्टि नहीं है मन की है नित्य में ये आत्मा की नित्य दृष्टि के द्वारा नित्य यादृश्य थे केवल उसको देखता रहता अनुष्णान अन्य थी उसका भोग कुछ भी नहीं है उसमें वास्तविक ये नहीं है ये मानना ही ठीक है ये मानना ही ठीक है आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए जहाँ पे क्रिया हो रहा है उसको दिखा करके देखो इसके रहने के कारण वो काम हो पा रहा है वास्तविक तो तो तो आत्मा में कोई क्रिया नहीं है और ना कि जो है ये देखने के बाद ये अच्छा है ये बुरा है ये मुझे अच्छा लगा बुरा ये भी आत्मा में नहीं है ये भी आत्मा में नहीं है बुद्धि तक ही समाप्ति है अतः दोनों को चित्त वस्कार मेरे को अच्छा लगा चित्त वो सिर्फ संस्कार बुद्धि वो भी आत्मा से आपको समझ में परंतु इसके साथ आत्मा में उचित नहीं आत्मा इससे शून्य मन बुद्धि कोई भी भी इंद्रियों से नहीं है लिए आत्मा में कि इतना मात्र है उनकी विद्यमानता से ये सब इंद्रिय काम कर पाते हैं इसलिए लगता है कि मैं दृष्टा स्वता ममता ये जो है एक आरोप करके समझाने के लिए आत्मा को दिखाने के लिए ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता इसके है इसके माध्यम से समझ में आता है, उसको शुद्ध को है को छोड़ दे। इसमें को छोड़ देना है कई बार आगे भी बोला और शुद्ध अंश उसी को देखना है उसी को समझना है तब आत्मा समझ में आता है या तो शायद मनुष्य वृत्ति चक्षुष का रूप और जो मन के वृत्ति जो चक्षु का आधार करके विषय की ओर जाते हैं तो रूप के द्वारा रंजित हो जाता है रूप के अनुकूल हो जाता है वो वो लाल पीला काला रंग अथवा तो जो आकार है उसके साथ मिलकर कोई देखने लग जा वो क्या है वो नित्य तो आत्म तो अभी किसी रंग को देख रहे हैं दूसरे वस्तु दूसरे रंग, रंग को देख रहे हैं दूसरे वस्तु को देख रहे हैं वो तो परिवर्तन होता जा रहा है परंतु सारा परिवर्तन को देखने वाला जो नित्य दृष्टि है वो तो आत्मा की मतलब उसकी विद्यमानता के कारण इंद्रिया देख पाते हैं इसलिए वो दृष्टि तो की धर्म आत्मा में आरोप हुआ है वास्तविक देखना यह आत्मा में नहीं है इसी प्रकार से तथा अनेद्रिय वृत्तयो स्मृति केवल केवल मनस्यपि तथा तथा एक में ये देखा ुक्ताजना स्मृतिरागा्रियुक्ता बैटरी को चार्ज लगाना भूल गया तो ये दिखा रहा है एक मिनट का ऐसा होल्ड करेंगे हेलो सुनाई दे रहा है ना सुनाई ठीक ठीक इसी प्रकार से अन्य अन्य सभी इंद्रियों का जो भी क्रिया हमको समझ में आता है इंद्रिय जो क्रिया कर रहे हैं तथा अन्य इंद्रिय युक्ता जा वृत विषयांजना अन्य को आ, आ, करके करके अथवा मन की जो है, जो हैं विषय विषय विषय रंजित है है है है रंग रंग से रंगा हुआ है, की रंग से रंगा रंगा हुआ हुआ तो वो क्या होता है? कि स्मृति राग रूपाच कोई वस्तु को हमने जाना फिर उसको स्मरण करना और फिर जो किसी कोई अच्छा कि देश किसी में प्रति उत्पन्न होना किसी में देश उत्पन्न होना जब के केवल अंतर मनुष्य और केवल अंतर मन में सामान्य रूप से जो भी कुछ देखना सब कुछ ये आगे, आगे मन को देखते हैं परंतु वस्तु में होता नहीं है कुछ बड़ी इसी प्रकार से तथान इंद्रियुक्ता जा वृत्तना जो इंद्रियों की माध्यम से मन में जितने प्रकार की वृत्तियां होते हैं और स्मृति राग आदि रूपा च उसकी जो स्मरण उसमे अच्छा लगना जो बुरा लगना केवल केवल भी भी और भी, भी, मन मन के के अंदर कुछ उठ है। वो, सब कुछ छोड़ में दृश्यंते स्वप्न वृत्दृष्टि तुद्ध न केवला मानस तत्व ततो और शुद्धा, अथवा मन में इंद्रियों को छोड़कर के भी जो कोई वृत्तियां उठती है मन में ये सब मन की है जे कैसे जैसे स्वप्न अवस्था में हम जो भी कोई वस्तु देखते हैं सब मन की है सब मन की विद्य है मन ही वहाँ पे वस्तु को बनाता है इंद्रियों को बनाता है सूर्य चंद्र ग्रहण सब मन ही बना लेता है अपनी कल्पना से मानस भी कुछ वृत्ति मन में दुषांति ये सब स्वप्न वृत्ति सब स्वप्नों के समान है जो भी कुछ जागरूक वासना से ये सब कुछ संसार दिखाई पड़ता वासना से संसार दिखाई पड़ता वासना नहीं है संसार नहीं दिखाई देगा दृष्ट दृष्टिता तो नित्य वृत्व नहीं दे उसको भी जो देखने वाला है आत्मा में तो ध्यान भी नहीं है आत्मा में क्रिया भी नहीं है आत्मा ना बोलते हैं मैं ध्यान किया मैं अच्छा लगा ये सब आत्मा में आरोपित है कुछ भी आत्मा में नहीं है कुछ भी आत्मा में नहीं है केवल ये एक मनोवृत्ति मात्री है मने, मने मने पूरा को फैला रखा जिस में दिखे दे जाते हैं वो केवल मानस किसी प्रकार जागृत में भी ऐसा ही है मन जैसा जैसा भाषा बनाया तद अनुकूल भी है जागृत इतना तो आपको समझना है चाहे जागृत में सत्य भी मानो और सप्न में मिथ्या मानो जागृत परंतु ये सब आत्मा में नहीं है ये मन की वृत्ति मन ने कहीं पर सत्य तो मान्यता दी और मन ने उत्तर वस्तु को मान मिथत् के कारण नहीं है ऐसा मान्यता दे करके एक में आशक्त तो होते हैं और एक में निराशक्त तो होते हैं पर तो दोनों जो है आत्मा में नहीं है बुझ में नहीं है जागृत सप्न सुन की धर्म है आत्मा की धर्म नहीं है की से आत्मा की समझ में आएगा तो जागृत सप्न सु के माध्यम से आत्मा को समझाया जाता है परंतु ये अवस्था आत्मा में नहीं है आत्मा इन सब तीनों अवस्था को शरीर इंद्रियो मन बुद्धि की तीनों अवस्था को करते हुए बस तो आत्मा तीन से रही था। और अवस्था में रहते हुए तीन तीन तीन से आत्मा जाता है ये में रहते हुए तीनों के धर्म से संपूर्ण विलक्षण है इसीलिए आत्मा को तुरय कहा जाता है ये और जागृत काल में भी ऐसा ही जागृत जाग जो भी वस्तु तो हम दिखाई पड़ता है अपनी मानो वासना का अनुसार हमारी आसक्ति उसमें कोई अच्छा कोई बुरा लगता है परंतु ये सब कुछ कहा अच्छा लग रहा, हैं, रहा हैं। कोई है सब जो है आत्मा सबका देखने वाला है इस प्रकार जो आत्मा की नित्य दृष्टि है अड़ुप्त तो दृष्ट स्वभाव मतलब उसका वो दृष्टि का विलोप नहीं होता शुद्ध अनंत जो के बोला वो शुद्ध है वो मन की इस प्रकार राग देशात्मक वृत्ति के साथ आत्मा की कोई संस्पर्श नहीं है आत्मा की हम आरोप कर देते हैं अच्छा है ये बुरा है इसको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ये हम आरोप करते हैं मन की इस वृत्ति के साथ आत्मा के ये सबसे बड़ी कड़ी है हमको समझने के लिए हम अज्ञान से मन की सारा धर्मों को हमारे ऊपर आरोप कर देते है ये अच्छा लग रहा है ये ये तो ठीक है ये थोड़ा ध्यान कर रहा हूँ ये शास्त्र पढ़ के समझ मारे ये सब चीज मन तक है यहाँ तक भी शास्त्रों शास्त्रो पढ़ना शास्त्रों के बोध इसके बिना भी हम मुक्त है इसको परंतु इतना है शास्त्रों के द्वारा यदि हम समझ जाते हैं बुद्धि और मन जो इसको समझ जाता है तब ये क्या होता है सारा तादात्मता छोड़ देता है ये जो आपने को आरोप करके व्यवहार करना तादात्म करना ये छूट जाता है इसको इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उस अवस्था में आने के लिए थोड़ा शास्त्र और गुरु की आवश्यकता है नहीं तो बाकी आत्मा की मुक्ति में शास्त्र और गुरु की कोई आवश्यकता नहीं आत्मा आत्मानित यानी कि गुरु पुत्र साथ को शास्त्र आत्मा को मुक्त आत्मा बनाई मुक्त है विपरीत बोध को, तो को मिटाने के लिए गुरु मुख से शास्त्र की आवश्यकता होती है फिर वो बोध मिट जाए तो बस शास्त्र की भी कोई आवश्यकता नहीं है मैं हमेशा पहले भी जैसे तो अभी भी वैसे हमेशा ही वैसा हूँ न ना मरा उसके साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं है इसी प्रकार जितने सारे मानसिक वृत्ति है जो स्वप्न काल में हम कितने सारे वस्तु बना लेते हैं कितने वस्तु के साथ व्यवहार करते हैं कितने सारे चीज काम को दिम देखते हैं परंतु उसमें किसी के वस्तु को सतत तो नहीं रहता है परंतु देखने वाला स्वप्न दृष्टा जो वो मिथ्या नहीं है जो उठ करके जो हम बोलते हैं मैं स्वप्न देखा था वो मिथ् नहीं है स्वप्न में जो भी कुछ देखा सारा मिथ्या वो देखा था जो परंतु में देखा था इसको अमित कुछ देखा किसी प्रकार से ये जो देखने वाला जिसके दृष्टि का लोप नहीं होता देखते हैं कभी नहीं देखते हैं उसको जो देखने वाला है वो मेरा पारमार्थिक स्वरूप है अब इसी को समझाते हुए है, बोलते हैं हमारे एक कई बार बोला एक नित्य दृष्टि एक अनित्य दृष्टि है जो इंद्रिय के माध्यम से जिस वस्तु को हम जानते हैं वो है और वो अशुद्ध भी है अभी थी। अभी उसी को हम अभी भी के कारण उसको ही ग्रहण करके सुखी दुखी जो है सुखी दुखी होते हैं जो हम हम अपने आप करते हैं सोच लेते हैं परंतु तो वास्तविक उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं आगे बोलेंगे इसको अनित सा विशुति अन विशुदेति गृहतेत्र विवेकता सुखी दुखी तथा चम दृशा उपधिभूतयान विशुति गृह त्र विवेकता सुखी दुखी तथा दृश्य उपधिभूतया जो शुकित शुकित दुकित दुकित हम, हम अपने को सुखी दुखी मान रहे हैं वो जो है ये दृश्य है उपाधि दृश्य की सुखित्व दुखित्व को हम अपने ऊपर आरप करके बोलते हैं मन है धर्म को मन के सुखित दुखित अवस्था को हम अपने ऊपर आरोप करके हम अपने को सुखी दुखी मान लेते हैं परंतु सुखित दुखित धर्म मुझ में नहीं है दोनों ही नहीं है मुझमें इसलिए तो उपाधि के धर्म है और अनित है क्योंकि मैं कभी अभी तो कल दुखी कल सुखी हूं अनिता सा ये जो दृष्टि है जो अनितता सा दृष्टि अथवा जो बोध है अभिशुद्धा क्योंकि वो जो है किसी के साथ मिल करके हो रहा है अनिता सा अभिशुद्धा उस किसी के साथ मिल करके हो रहा है ये अनिता इति अत्र अभिशुद्धा पे हम ठीक से विवेक नहीं कर पाते हैं ये कहा उपाधि भूतया दृश्य जो उपाधि भूत जो है जो हमारे लिए दृश्य है मन शरीर इंद्र बुद्धि ये सब सुख दुखत्व की अनुभूति भी मन की है आत्मा की नहीं है वस्तु इंद्रियों के माध्यम से जब हमारे पास पहुंचा उसमें अनुकूल उस करके हम उसमें अपने को सुखी मान लेते हैं और, और अनित वस्तु है वो कभी हम सुखी सोचते हैं कभी दुखी सोचते है आत्मा में कुछ भी नहीं है सुखित्व भी नहीं हमेशा नित्य सूक्ष्म है नित्य सुख स्वरूप है इसलिए उसके धर्म को हम अपने आरोप, आरोप करके सुखी दुखी होते हैं वास्तविक तो इंद्रियो मेरा नहीं है तो मेरा को देखना सुनना शुभना समझना कुछ भी मुझ में नहीं है सब जो शरीर इंद्रियों संघात का है संपूर्ण संपूर्ण भिन्न भिन्न कोई संबंध कभी न हुआ था ना हो सकता है इस भावना को दीरो करने के लिए कई प्रकार से श्रुति हमको समझाते हैं और भाष्यकाल में श्रुति वाक्य को मन में रख करके देखो तुम्हारा शास्त्र बोलता है तुम्हारा इंद्रियो नहीं है तुम्हारा मन नहीं है तुम्हारा प्राण नहीं है बस तुम इन सब से नहीं तो प्राण नहीं है इसलिए तुम कोई क्रिया नहीं हो सकता तुम्हारा मन नहीं है इसलिए सुखित्व दुखित्व का नहीं तुम्हारा इंद्रियो नहीं है तो इंद्रियो जनित कोई क्रिया अथवा ज्ञान तुम में नहीं है ये सब चीज तुमसे भिन्न सब उपाधि में हो रहा है और उपाधि धर्म को तुम अपने ऊपर आरोप करके अपने को सब मानते हो परंतु ये मान्यता ही मात्र इतना कोई तत्व नहीं है जब इस प्रकार बोलते हैं कि आत्मा में मतलब अज्ञानी था अभिज्ञानी हो गया अथवा बंधन था मुक्त हो गया ये भी दोनों ही मूर्खता है दोनों ही मूर्खता है इसलिए बोलते हैं मैं कभी मूढ़या मूढ़ शुद्ध या शुद्ध इत्यपि मंदंते सर्वलोको यम ये न संसार मृत्यति ये ऊपर जितना बोल कर गया उसकी बोलने का अभिप्राय यही था भगवान मन के में मूढ़ मूढ़ या शुद्ध या शुद्ध इत्तपि मृत्य बुद्धि की मूढ़ता से मैं तो मूर्खानंद मैं नहीं जानता हूं मैं अज्ञानी किस प्रकार बोलते हैं और जो है उसकी शुद्धता से किसकी बुद्धि की शुद्धता से मैं तो शुद्ध हूँ मैं अखंड हूँ मैं समझता हूँ मैं जानता हूँ इस प्रकार से दोनों आत्मा में नहीं है मन्नते शारी, शारी लोग ऐसा ही मानते हैं जिसके कारण से जैन संसार उसको बार बार संसार में घूम घूम के आना पड़ता है मूढ़या मूढ़या मूढ़ बुद्धि की मूढ़ता की बुद्धि से नहीं समझ के कारण मैं अज्ञानी हूँ मैं मूढ़ हूँ एवं अशुद्ध या अशुद्ध इत्य बुद्धि शुद्ध हो गया शांत हो गया बुद्धि विचलन कर रहा था तो मैं तो चंचल हूँ अब बुद्धि थोड़ा तो शांत करके बैठे मैं ध्यान कर रहा हूं इस प्रकार से सभी लोग इस प्रकार सामान्य जीत ऐसा ही मानते हैं और इसी ही हमारे संसार बंधन के लिए कारण है जिनों संसार और मृत जिससे संसार को प्राप्त करते हैं जो क्योंकि मेरा कुछ भी संबंध नहीं है ना मुहूर्त है ना ज्ञान है मैं अज्ञानी हूँ ये बुद्धि में अज्ञान है मैं ज्ञान हूँ ज्ञानी हूं मतलब तो बुद्धि में थोड़ा ज्ञान आ गया तो इसका ज्ञान मुझे परंतु मुझ के साथ इसका मैं के साथ इसका कोई संबंध नहीं है जब तक ये संबंध हम बना के रखेंगे तब तक संसार बंधन से मुक्त नहीं हो जाता इस बंधन को छोड़ करके बार बार विचार करके ठीक है दो, शरीर इंद्रियों मन में मैं इसको देखने वाला इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है इस चीज को मन में देह करके बैठना और आत्मा के साथ इंद्रियों का मन का शरीर का बुद्धि का कोई संबंध नहीं है कुछ भी संबंध नहीं है कल तो न कभी हुआ ना कभी हो सकता है और इस शरीर का इतना ही उपयोगिता है यदि नहीं है तो भगवान इसको समझने के लिए ही क्योंकि काल से इस तारात्मक करके हम व्यवहार करते हुए चक्र में घूम रहे हैं तो इस संसार चक्र के घूमना को हम छूट जाए हमसे इसीलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया हुआ है इस मनुष्य शरीर पा करके मैं शरीर से भिन्न हूँ शरीर की किसी भी क्रिया के साथ शरीर इंद्र मन बुद्ध किसी का मानक तीनों काल में संबंध नहीं था मुक्त पूर्ण इस भाव के विचार हम शास्त्र ने कैसा बोला की अच्छु को जिसका अप्राण ही अमर शुभ अशुत्र अग्राह्यम अब्जमित कर अगोत्रुष्कुष्कम इस प्रकार जाए है सारे निशेद करते पच्चीस स्थान में एक के बाद एक ऐसा निषेध करते निषेध करते हुए आत्मा के प्रतिपादन करते हैं इसी प्रकार हमें भी इस निषेध प्रक्रिया को अपना करके ही जब कभी भी मन में कुछ विक्षेप किसी प्रकार किसी इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं तो मन की बात है, अच्छा है इसलिए मिल ना मिले पर तो तो दोनों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है ये यदि हमारे धीरे धीरे निश्चय कर पाता है तो सांसारिक वक्त तो से मन उड़ है शास्त्र बोल रहा है देखो तुम्हारा आंकड़ी है कान नहीं है नाक नहीं है कुछ नहीं है फिर भी तुम इतना बुद्धि से क्यों आपके कारो अचक्षुषकाशास्त्रोक्तर मुक्त आत्मुखे सदा स्मरे अचक्षुष्का शास्त्रोक्त अभ्यर तवज नित्य मुक्त मन मुक्षुच्चे सदा स्मरेत अचु अशुत्र अगुत्र अपानीपाद अपानिपाद जब अनकु तो अपना आख भी नहीं है भी नहीं है, कान भी नहीं है हाथ नहीं है पैर नहीं है कुछ भी नहीं है इस प्रकार ने जो कहा इतना होते हुए भी सब बाह्य अभ्यंतर तू अज वो हमको किसी के सापेक्ष में अंदर और बाहर दिखाई दे रहा है परंतु अंदर बाहर की बैरियर भी आत्मा में नहीं है बंदर बाहर उसका भी तो हर जगह पे समान रूप से विद्यमान है और ये जन्म रहित रही बोलती है अप्राण ही अमान शुभ दिव्य ही अमूर्त पुरुष सपाही अभ्यंतर ही अज अप्राण ही अमान शुभ्र अक्षरा मुंडक उपनिषद के श्लोक आय उसका मुंडोक उपनिषद में से पहले बोल कर गया अशोत्र अवर्णम पानी पाल इस प्रकार हर जगह और जन्म से रहित है वो तो नित्य मुक्तम यह आत्मान चेत सदा चाहते होना चाहिए सब हमेशा स्मरण करना चाहिए मुक्ति की इच्छा की तीव्र है तो इसी को चिंतन करो बार बार शमशर की चिंतन छोड़ करके अपने स्वरूप के चिंतन करो बस मुक्ति भगवान अपने आप ही पहुंचा देगा मुक्ति की मुक्त तो हमेशा ही हो बंधन तो कभी था नहीं केवल तो नहीं समझने के कारण अपने को बंधन में मान करके हम लोग दुखी होते हैं परंतु वो तो है ही नहीं हमारे अंदर इसलिए बोलते हैं अच्छा शास्त्रोक्तम बाह्य अभ्यंतरवाज ये शास्त्र ने कहा इसे को मन में रखते हुए बार बार यही शरण करना चाहिए कि मैं निक्त मुक्त असंग चेतन व्यापक मेरे अंदर कोई बाहर कोई अपना कोई पराया कोई कार्य कोई कारण कुछ नहीं है मेरा मैं, कोई अपना नहीं है कोई पराया नहीं नहीं नहीं है है है कोई कोई कार्य कारण इस प्रकार से अपने तो को न, निरंतर चिंतन करना चाहिए बार बार चिंतन करना चाहिए तब क्या होता है कि वो ए, आ, जो है ये मुमुक्षेत एक शब्द बोला यहाँ यदि मुक्त होना चाहते हो बुभुच्चेत शास्त्र कर्म कर और मुमुक्षेत आत्मा की असंगत आत्मा की पूर्णता तो mm. पे चिंतन करो तो शास्त्र जीवन मुक्त अवस्था में ले जाएंगे आपको ने सदा अप्राण इति करो क्या मैं मैं मन मैं प्राण से से भी भी मन असंशुता को लेना शुद्धता की प्रतीक है क्योंकि वहां पे निशेद कर दिया अच्छ का चक्षुन कर्ण नहीं दियो दर्श ने प्राण कुछ भी नहीं है नियम इंद्रियों को तो मेरा कभी है ही नहीं तो जब मेरा कुछ इंद्रिय ही नहीं है तो कहाँ से करूंगा करूँगा तो मैं सर्वथा शुद्ध हूँ सर्वथा ही मुक्त हूँ बंधन ही नहीं इस प्रकार से अथर्ग ऋषि ने ऐसा करके सौनक ऋषि के पास ही आत्म तत्वक करके ऋषि थे वो आके बोले थे कहा भगवान किस को जानने पर सारा संसार जाना हुआ हो जाता है संसार तो में दो बेदी तो दो संसार में जानने योग्य वस्तु है एक है एक है अपराधि अपरा, बिद्धा। अपरा बिद्धा के अंदर समस्त वेद और वेदांग को कहा गया शिक्षा कल्पना छंद ज्योतिष व्याकरण वेद अंग है वेद और वेदांगरा विद तब क्या क्या ब्रह्म विद्या क्या वेद के अंत नहीं है बोलते हैं ना ब्रह्म विद्यापात है परंतु इस के विद्या भाग में आया हुआ सब कुछ निश्चित करते हुए उसको समझने के लिए कुछ विशेष योग्यता चाहिए इसके लिए सूति वहां से अलग करके बोलते अथो परा जाय अत अक्षर अधिगम्य जिसके द्वारा उस अक्ष को जाना जाता है जो व्यय रहित शुद्ध व्यापक चेतन तत्व को जाना जाता है उसको परा बोलते हैं परा विद्या परा विद्या परा विद्या से अभिप्राय वेद की बाहर में या परा विद्या से अभिप्राय श्रेष्ठ विद्या राज विद्या राज बोला विद्या ब्रह्म विद्या राज विद्या आत्मविद्या ये सब जो इस आत्म इसके लिए बोला जाता है तो ये विद्या शास्त्र से प्राप्त होता है विद्या मतलब क्या है कि मैं समस्त विद्या से रहित सबसे बड़ा विद्या समस्त विद्या से रहित मैं समस्त से रहित हूँ एक श्रुति तो तो नहीं कई श्रूति इसका प्रतिपादन करते हैं आगे कठोर श्रुति के आधार पर बोलते है शब्दादी नभाव सुयते मम काटके अमनाजस्मा सदा शब्दी अभावते मम काटके का अमनाजस्माकारी सदा कट श्रुति में तो ये जो है इंद्रिय से रहित है समय से रहता है धर्मा धर्म से अन्य धर्मता धर्म जो धर्म धर्म से रहित है जो कृत अकृत से रहित है जो भूत भविष्य वर्तमान से रहित है इस प्रकार जो आत्म तत्व इसके बाद में जमरा आप मुझे सुना उसके प्रतिपादन करो इसलिए मैं तो एक कदम आगे बढ़ बोल रहे हैं मम मेरा कोई संबंध नहीं है इसमें सूत्र में सुनाई दिया और क्यों वहां भी ऐसे ही बोलते आप प्राण अमन अजात क्योंकि मैं प्राण और मन से रही तू इसलिए कोई क्रिया होना संभव नहीं इसलिए विकार मुझमे है नहीं इसलिए अविकारी साधा अहम प्राण और मन से जो है विकार होता है और शुद्ध चेतन में कोई विकार नहीं है और मन प्राण एक संखात है अलग, एक कल्पित वस्तु स्वप्न में कितना वस्तु बना करके हम सब कुछ देखते रहते हैं परंतु उसमें कुछ के साथ हमारा कुछ भी संबंध नहीं होता किसी प्रकार जन्म तो से इस संसार को बना करके हम कितने सारे वस्तु को देखते रहते परंतु उसके साथ हमारा क्योंकि मेरे पास देखने का कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है वो तो इंस्ट्रूमेंट तो मन का ये का है देखने का, सुनने का, सुनने का, ही नहीं, ये मुझ में है नहीं। में में इतनी है। उसी को सुख दुख सुख बहिरा शक हमें बोलते हैं ना कि ये देखो इस कब तक इस प्रकार एक अभिवेकी शरीर को तुष्ट करने के लिए मन तो तुम्हारे समय बर्बाद करोगे ये कभी संतुष्ट होने वाले नहीं है इससे शरीर इसको इसका पीछा छोड़ करके बस शिवजी का चिंतन में लगो मन कितने जीवन बिता दिया कितने जीवन बिता दिया किसी के साथ दोस्ती करना किसी के साथ संबंध करना ये सब इसी के पुष्टि के लिए जो तो मानव पुष्टि के लिए है क्योंकि शास्त्र ये दिखाया कि मैं अकेला हूँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है भय भी लग रहा है तो मेरे को कोई दूसरा मिल जाए इसी के लिए प्रेत को तुष्ट करने के लिए सारा जिंदगी कितना जिंदगी बिता दिया हम लोगों ने ये प्रेत की तरह इसके द्वारा आवेश हम लोग हमको ऐसा हीता होता है इसी प्रकार इस शरीर तादात्मता आविष्ट होकर के वो शरीर ने हम लोग ऐसा आविष्ट कर रखा के प्रेता हम उसी के पीछे उसी और भी घुमाते रहेंगे ये प्रेत के तरह आविष्ट होकर के हम सारा गता है ये पंचम उससे बना हुआ दिखने पर लगता है जिंदा है परंतु ये प्रेत से भी है वो पकड़ दिखाई नहीं देता वो कैसे पकड़ता है दिखाई नहीं देता कैसा जो है आरोप पकड़ आरो के के छोड़ बाहर कोई बहुत बलवान विवेकी व्यक्ति होगा तब कि मेरा मन नहीं है प्राण नहीं है तो विकार कहा होगा विक्षेप नस्मा समाधि ये सब बोल नास्ती तस्मान में, ना मन सैदारी निक्षेप ही नहीं है तो समाधि की आज किस बात के लगा कहूंगा विक्षेप ना कोई इंद्रिय नहीं है कुछ मन नहीं है तो मेरा विक्षेप समाधि भी नहीं है इसलिए आत्मा में नहीं है पुरुष में नहीं है वो इसलिए उसके क्या करना है दूसरे की समाधि से मेरा क्या लाभ है इसलिए विक्षेप न समाधि विक्षेप समाधि मनुष्य क्योंकि उस, उस, भी तो ये, ये, उस थोड़ा शांत होने पर तब तो यथार्थ स्वरूप तो समझ में आता है जैसे ही थोड़ा बहुत शांत होता है तुरंत उसको पकड़ करके उसको समाप्त समझा देना है इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है तेरे का जा बिक्षेप और इसलिए क्योंकि मैं प्राण और मन से रहित से रहित समाधि से मेरा ना कोई बिक्षेप है, मैं होता है पूर्णता में कोई विक्षेप हिलना डुलना नहीं होता विक्षेप और नास्थी में तस्मात न समाधि इसलिए मेरा समाधि का भी आवश्यकता नहीं कहाँ पे है मन मन में यदि हम करते भी है तो समझना है कि जो मेरे को ये समझ में नहीं दे रहा है कि मैं मन से भिन्न हूँ और हमको पकड़ करना चाह रहा है आत्मा तो नच नहीं रहा है से, बुद्धि से ऐसा लगता है उस मन से ही अपने को बिल्कुल अलग करके अलग सोच करके इसके लिए जो समाधि भी नहीं चाहिए थोड़ा समाधि की नहीं है तुम इसलिए तुमको थोड़ा है, है, तुम पकड़ के बैठा रहा यदि उछल कुछ बंद हो जाओगे बंद कर दोगे तब तुम्हें पकड़ने की आवश्यकता भी नहीं है तुम अपने मुक्त रहोगे इसलिए मन जब मुक्त मत उछल कु बंद करके अपने स्वरूप चिंतन में निविष्ट होता है तब तो उस स्वरूप के साथ एक हो करके उसमें प्राप्त कर जाता इस प्रकार से ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि एक कल्पना मात्र है उस कल्पना मात्र में आत्मत्व बुद्धि करके हम लोग संसार चक्र में घूमते रहते हैं ये सब जो है तीनों काल में मैं नहीं हूं ना मेरे साथ इसका कोई संबंध है पर तो होती है कि हम इसको छोड़कर बाहर आना तो यदि आप मुक्त होने की इच्छा चाहते हो इसका विपरीत हमेशा सोचते रहो नित्य मुक्त में आत्मानंद मेरे पास ये सब कुछ नहीं आ चक्षुष को चक्षुष दी, दी, ये जो है है दिखाया इससे क्या कि बंधन मुक्त मुझ में नहीं हैिंतन तो तो बार बार करना चाहिए।, चाहिए और, और, और, और ये ध्यान और अन्य को एक समाधि की इच्छा करके विकसित कर पता नहीं है क्योंकि वो समाधि मन में है हाँ ये चीज जो है कि हमको मैं सबसे रहित हूँ सर्वथ ही तू तो यही है असंख्य हूँ मुक्त हूँ शरीर इंद्र मन बुद्धि के साथ तीनों का मेरा कोई संबंध नहीं है ये बार बार बार बार ऐसा चिंतन करते करते वो जो मन की इच्छा से अभी तक हम लोग नाच रहे थे वो मन की नाच नहीं बंद हो जाता है तो संसार नहीं, नहीं तो में आएंगे और आत्मा के स्मरण करेंगे तो आत्मा शक्ति में एक हो जाएंगे भगवान के एक हो जाएंगे ये सामान्य सिद्धांतों के सभी व्यक्ति जानते हैं जथा क्रतुर अस्मिन लोग तथा भगती चांद को सूची बोलते इस में ये मनुष्य अपने मन से जैसा संकल्प करता ऐसा है ऐसा ही वो बनता है ऐसा ही वो आचरण करता है ऐसा ही वो बनता है इसीलिए यदि मुक्त होना चाहता है मुक्ति की संकल्प मन में है तो हमेशा अपनी असंगता की अपने शरीर इंद्रियो मन राहित शरीर के साथ संबंध नहीं के साथ संबंध मन के साथ संबंध नहीं या तक भी प्राण भी नहीं रह तो भी मैं रह सकता इस प्रकार से कोई क्रिया कोई गुण कोई इसके साथ में कोई संबंध इसे को बार-बार, बार-बार जाकर, बार तब जा के के भगवान जो है मुक्ति बिल्कुल खोल देते हमारे लिए, ठीक है, आज इसको यहाँ पे रखते हैं फिर इसमें हाथ है और तो देखेंगे इसको यार श्लोक भी सरल है और जो करणीय है उसी के भगवान वास्तव बोल रहे हैं देखिए कोई शास्त्र विचार करो वो करो कुछ नहीं पे बोल रहे हैं बस केवल अपने को जहाँ जहाँ तुमने फसा रखा उससे उस से तो भगवान शिव की शरण आगत हो जाओ अब बैरागत हम ये बोलेंगे क्योंकि काम आसान नहीं है इसीलिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भगवान शिव की शरण भगवान शिव जी का शरण होना पड़ेगा कल कहाँ तक पढ़े थे इसको हम लोगों uh, तो अच्छा, लो हाँ। ने शिवार्चन तो शुरू हुआ था कल सेवेंटी नितान वस्तु इस वस्तु विवेक में अंतिम ने पहुंच गया कि देखो कि ये संसार में कोई भी वस्तु तो नित्य है नहीं कितना वस्तु तुम्हारे तो पास आया कितना सब चला गया इसलिए अनित वस्तु की चिंतन को छोड़ करके नित्य वस्तु की चिंता संसार में नित्य वस्तु उसमें मन को लगाना है वही जो है क्योंकि यदि हम ठीक से विवेक कर पाएंगे तब तो जाकर के उससे अब अनित वस्तु से, से वैराग्य भी आता है और वहां जो प्रति होकर के मन परमात्मा का प्रार्थना स्वरूप स्थिर हो, तो हो सकता है इसलिए ये और जितना हम इधर उधर के वस्तु तो को लेकर जीने की इच्छा करेंगे उतना मन जाएगा जितना इसलिए पे बोला कि देखो इसके पहले में जि, जितना धन संपत्ति रहता है प्रतिष्ठा रहता सब तो तो चला जाता है कुछ भी नहीं रहता है अपना ही शरीर में जो जो सामर्थ्य था वो भी चला जाता है धन जन परिपुक्त तो वो सब अलग होते जाते है या तो वो तुमसे अलग होगा तो तुमको उस अलग होना पड़ेगा इसलिए पहले से पहले श्लोक बोल कर देखो जो विषय के साथ हमारा संबंध शरीर, अपना शरीर को भी अपना एक विषय मान लो तुम आत्मा इससे अलग हो शरीर भी एक तुम्हारा विषय है विषय के साथ हमारा संबंध ये जो है एक ना एक दिन छूटना ही है भगवान ने निश्चय कर रखा क्योंकि संयोग भी युगनता ये इसका इसलिए पहले बोल करके जब एक को तुमको छोड़ना ही है तो यदि ये आपको छोड़ के चला जाता है अथवा मजबूरी में आपको छोड़ना पड़ रहा है तो दुखी हो उससे अच्छा है शरीर में दम रहते रहते सुख पूर्वक इसको छोड़ दो देखो सुख ही सुख शुक रहे इसके साथ आधात्मा छोड़ दो शरीर के साथ आधात्मा छोड़ेगा तो तत्संबंध अन्य वस्तु से भी छोड़ जाता है इसलिए इसको छोड़ करके भगवान शिव जी के चरण के चिंतन करो शरीर धारण के लिए जो आवश्यक वस्तु है तो भगवान अपने आप ही पहुंच जाएगा उसके लिए कोई चिंता नहीं है तब इसी को समझाने के लिए बड़ा संसार में जो भी वस्तु अभी आपको रमणीय रूप में दिखाई दे रहा है परंतु यदि एक बार शिव जी के चरण में मन लग जाएगा ना ये सब रमणीय वस्तु की तुलना में वो और अधिक रमणीय चिंतन हो जाएगा और बोला चंद्रमा चंद्रमा ये जो है कि चंद्रमा की पूर्ण किरण में हिमालय की चोटी में कोई बर्फीला पहाड़ को देखकर करके अथवा सुंदर मैदान को देखकर करके अच्छा लगता है और किसी को शहर में भी वो मतलब सजा थे लाइट देते हैं अच्छा लगता है। फिर जो है रम्य बनस्थल सुंदर जय एकांत जंगल वो भी अच्छा लगता है रम्य साधु समागत सुखम साधु के साथ समागम करना साधु अच्छा लगता है काव्य कथा कथा में उसको बाद अच्छा है ठीक है मुखम ये एक व्यवहारिक दृष्टांत देख करके बोलते वहां पर लाभ देगा कोई व्यक्ति आपसे रूठा हुआ है उसको आप मना रहे अनुकूल अच्छा कोई बात नहीं सारा तो आज अच्छा लगता है कल नहीं जाएगा इसलिए चित्त न किंचित सब मन से प्रतिभा होता है कुछ भी जो है एक बार भगवान शिव जी के चिंता मन में उदय होने पर ये सब अनित है उसमें जो रमता है उसमें जो सुंदरता है तब ये सब चीज भी एक कुछ भी आपके सामने फिर अच्छा नहीं लगेगा और अगर अच्छा लगेगा तो भगवत भाव से ही अच्छा लगेगा उसका अलग कोई सुंदरता था भगवान को छोड़ के कोई अच्छा नहीं लगेगा कोई भी चीज एक बार यदि भगवान के चरण में मन लगता है तब क्या होता है कि सारा संसार की जो वस्तु ऐसे सुखदायक दिखाई दे रहा था वो सुखदायक नहीं है ये निश्चय हो जाता है और यदि रूप में प्रतिति होती है तो क्या है वो ईश्वर तो और भगवान के माध्यम से उसको जो है जो अवंशित वस्तु है उसको छोड़ो और एक नित्य शुद्ध जो तुम्हारा स्वरूप है यदि मुक्त होना चाहते हो हमेशा नित्य स्वरूप का चिंतन करो स्वरूप का चिंतन करो बिकार स्वरूप का चिंतन करो अगले श्लोक में तरह रम्यम प्राण समा समागम सुखम नीत किंतु तो भ्रांत तो पतंग पक्ष पवन कुरा छाया चंचलमाकलय चलमाकल्यशकल गता हमतल न कि वसते नगी गेयद किंवा प्राण साम सगमसुखम नैवाधीक्रीत किंतु भ्रंत पतंग पक्ष पवन बैलोल दीपाकुर छाया चंचलमाकल आकलम संत बना मान लीजिए आपके घर में कोई अच्छा जगह है छत के ऊपर बैठ करके ठंड गर्मी के मौसम में ठंड हवा में अच्छा लगता है ठीक है वो है वो अच्छा लगता है कोई बात नहीं फिर कोई आपको अच्छा गाना सुना आ रहा है गाना सुनना वो भी अच्छा लगता है वो भी मधुर है और फिर आपको जो है अच्छा लगने वाले जो व्यक्ति आपके पास आए हुए उनके साथ आप बात कर रहे हैं उसके साथ आप सुख दुख बात है वो भी अच्छा है परंतु ये सभी आपके पास अच्छा होने पर भी जिस पर जिस प्रकार ये जो है पतंग अपने सुख के लिए अवसुस्त वो हमारे लिए आनंददायक होगा और उसमें के के मर जाता है है इसी प्रकार जो हमको से दायक लगता हम उस पतंग की तरह वो हमारे लिए के शादन होगा ऐसा समझ करके उसमें जाके हैं फिर उही पे उप प्राप्त करते हैं इसको मन को मन के द्वारा इसको अच्छी तरह से समझ करके मुक्त पतंग की तरह उसमे अच्छी तरह समझ करके उसमें मत गिरो भगवान शिव जी के अथवा उससे विवेक करके उससे अपने को अलग करके निश्चिंत तो रूप से जंगल में जा करके किसी का सान्निध्य छोड़ करके जंगल में जाकर के अपने स्वरूप का चिंतन करो ये सब चीज अच्छा लगता है अज्ञान दशा में जैसे एक मूर्ख पतंग को रूप अच्छा लगता है वो जा करके आग में गिर के मरता है अब विवेक चुरा मैंने भगवान बात चुक बताया था कि एक एक जीव की एक एक इंद्रियों की तीव्रता के के कारण उसका अपना प्राण खो जाता है तो है है मनुष्य को तो तो पांच उनकी क्या दुर्गति जरा समझ करके पे आकर के बोलते हैं कि ये जो है इस मुग्ध पतंग की तरह हम लोग भी विमोता के ये सब बाहरी वस्तु तो के प्रति आकर्षित तो होकर उससे सुख ढूंढने का कोशिश करते हैं मन इस मोहनता को छोड़ करके एकांत में जाकर करके भगवान की चरण की चिंतन करो वो वास्तविक तो है। है। हो को तुम रहे। जिस आनंद को, जिस को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा तुमको इसलिए तथा विवेक कुश विचार विवेक पुरुष ये सबको जो है ये है वो पतंग की मूर्ता के समारोह आग है उसमें जाके गिरूंगा तो मृत्यु अनिवार्य है उसमें से जन्म मृत्यु के चक्र तो छूट नहीं मृत्यु अनिवार्य मतलब दोबारा जन्म दोबारा मृत्यु दोबारा जन्म ये अनिवार्य होता ही रहेगा होता ही जाएगा इसलिए वहां से मन को उठा करके परम कल्याण में शिवत, शिव शिव शिव आत्म तत्व हर निशम कि परिचित नियम संसार मिथ्यात्व शुभ आत्म ये सारे वस्तु में कोई सत्य नहीं है ये तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र मेरे को ढकेलेगा परम आनंद में कल्याण में आत्मस्वरूप कल्याण कर उसका चिंतन इस प्रकार हमेशा इस चिंतन को मन में बना के रखे ताकि जो है संसार बंधन मुक्त हो सकता है जो मुक्त होने की आकांक्षा आए तो इस चिंतन को ही मन में बैठाना पड़ेगा संसार में घूमना है वो तो सहाविक ऐसा भी व्यक्ति करते है संसार में घूमते रहेंगे बस इसी चिंतन को मतलब इस चिंतन करेंगे भगवान के चिंतन करेंगे तो संसार से जुट जाएंगे तो अच्छा लग रहा तो है तो ठीक है संसार में घूमो देखो मतलब भगवान ने बताया ये जन्म मृत्यु जरा वे दुख दो सानु जन्म लेना मृत्यु होना फिर जो है बुढ़ापा सब में बार बार दुख देखो तो संसार से मन उठेगा तो इतना हो रखा है है। कि उसमें से नहीं जाता तपस तपस चर्चा चर्चा की जो पहले बोल कर गया था, अब उस चर्चा को शिव जी में मन को लगाने के लिए अगला शुरू करते शिव अब अतः तो उनका विष्ट देवता शिवता, शिव शब्द का कल्याण में जो पहले ये कहना चाहते है संसार में ऐसा एक भी वस्तु व्यक्ति हमको कहीं नहीं दिखाई दिया अथवा सुनाई नहीं दिया जो ये जो आसानी से विषय रूप हस्ती है है और उस हस्तीनी के प्रति चित्त रूप हस्ती का तीव्र आकर्षण से निकल के उसको अलग करके बांधा ऐसा कोई व्यक्ति को देखना अभी तक हमको दिखाई नहीं दिया इस संसार अभी तक नहीं दिखाई दिया कुछ को समझाते बोलते हैं मनुष्य के समर्थ तो पुरुष संसार बहुत दुर्लभ है कठिन से पड़ता है ये काम पाते हैं जो पहले बोला उसको समझाने के लिए को संसारा त्रिभुवन मिन्वत नयन पदवी स्रोच मार्गम गोम धत्तेषयक गाढ़ो गुढ़ शांतरण कर लीला संयम लीला आशंस राद चिंवत नैबास्मा नयन पदवीं यु अयम धत्ते संयम आय लीला होते है देखो कि सृष्टि से शुरू करके अभी तक तीन भूगन में जो हम बहुत अन्वेषण करके में लेकर तक करके एक भी ऐसा व्यक्ति को मैंने देखा भी नहीं और ऐसा कोई नीच में अपने तो ना आप देखा भी नहीं और हमको सुनाई भी नहीं दिया क्या क्या नहीं दिया कि बोलता है जो व्यक्ति विषय भोग लीक्षा रूप हस्तिनी ये हाथी के समान है विषय करिनी विषय एक हस्तिनी के समान है और हमारा चित्त जो है हाथी के समान है हस्तिनी का का हाथी स्पर्श इसलिए ये विषय रूपिणी हस्तिनी, हस्तिनी के प्रति ये गाढ़ गुढ़ अभिमान जीव अंति हमारे अंत करण है चित्त जो विषय अभिला तो लगा हुआ विषय विषय भूख भूख से जरा जो जो मतलब मतलब हो हो रखा रखा है है गुरु अभिमान का का इस प्रकार जो हाथी उसको नियमन करने में क्रिया में निर धक्न में समर्थ हुआ ये नहीं दिखा जो अयम धक्त जो उसमें धारण कर सके उसको संसार में क्ति व्यक्ति कोई बहुत मुश्किल से कर पाता है सामान्य रूप से हो ही नहीं पाता है विषय तो दोनों बलवान हाथी का उपमा दे रहा है इसलिए क्योंकि बहुत बलवान जीव है इसको बस करना इतना आसान नहीं होता इसीलिए विषय रूपी विषयी एक होगा विषय एक हो गया विषयी विषय हो गया हाथीनी और विषयी हो गया हमारा चित्त ये चित्त की विषय के प्रति जो आकर्षण है उसको संयम कर पाया ऐसा कोई व्यक्ति से अनायासम कर पाया था उसके लिए ऐसा कोई व्यक्ति आज तक संसार में मतलब अनायास में नहीं होता ऐसा कोई व्यक्ति संसार में अभी तक नहीं देखा ऐसा नहीं देखा हिता हे प्रिय आसंसार्थ त्रिभुवन में दम जिस जि संसार चुन अनादि की दृष्टि से आज तक तीनों काल में तीनों लोग में को करके मेरे इस प्रकार का अश्मा का व्यक्ति भी देखा भी देखा नहीं भी नहीं सुना क्या नहीं देखा कि जो जो अयम ये व्यक्ति क्या करते है विषय करिनी हस्तिनी हो गया विषय और चित्त हो गया हस्ती इस चित्त के विषय के प्रति जो आकर्षण इसको रोक पाया ऐसा कोई विरल व्यक्ति अभी तक मैंने नहीं देखा अभी तक नहीं देखा वो जो है बहुत मुश्किल से उसको रोक पाता है उसको, उसको, उसको फंसा करके रखे संयम करने उस करने में समर्थ हुआ बहुत कठिनाई से होता है वो नहीं दिखा सृष्टि के शुरू से लेकर के अभी तक मैंने बहुत चयन किया बहुत ढूंढा कोशिश किया ढूंढने के लिए ऐसा अभी तक मैंने को दिखाई दिया और न सुनाई दिया कि कोई व्यक्ति भोग लिप्सा संपन्न जो हस्ते भोग उसका जो चित्त का जो आलिंगन है भोग के प्रति उसको जो चीज मतलब आकर्षण उसको संयम रूप रस्सी के द्वारा कोई बांध के रख पाया सहज में आसानी से पकड़ में ना पाया ऐसा तो बहुत कम दिखाई देता दिखा है जो इस दुर्गम मन के नियमन में समर्थ बन जाए। अभी यही है कि हाथी के संजम करना जितना कठिन है इसी प्रकार रूपी जो धाति है विषय रूपी जो नहीं, और विषय भोग रूपी जो विषय रूपी जो चित्त आत्मा में नहीं है चित्त चित्र ये जो है इन दोनों की जो आकर्षण इसको संयम कर पाना बहुत कठिन है इसको ईश्वर कृपा बिन्न और भगवान की कृपा और अपने निरंतर प्रयास के बिना यह, तो होना चाहते है। तो, क्योंकि यह आत्मा में नहीं है ये मन परंतु जब तक बुद्धि इसको निश्चय नहीं करे की मन की इस विक्षेप ही हमारी बंधन के हेतु है विषया शक्ति हमारे बंधन की हेतु है इसीलिए विषय से मन को उठा करके चरण में लगाएं। तब जाकर के बंधन से तो संभव होगा अच्छा हो हैं पूर्णमदा पूर्णात पूर्ण पूर्ण मेवाशिष्यम शांति शांति शांति <laughs> ओम नमो नारायण